भागवत कथा दसम स्कंध पूर्वाध यज्ञ पत्नियों पर कृपा ग्वाल बालों ने कहा नैना नैनाभिराम बलराम तुम बड़े पराक्रमी हो हमारे चित्चोर श्याम सुंदर तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो श्री सुखदेव जी ने कहा परिखेद जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुराग करने के लिए यह बात कही मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ ग्वाल बालों मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग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 और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे सच पूछो तो ये ब्राह्मण ज्ञान के दृष्टि से बालक ही थे परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे परीक्षित काल, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया परिच्छेद जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई वे लौट आए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 कि राम और श्याम यहाँ आए हैं तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे दे तुम्हें दे देंगी वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है अब की बार बाल पत्नी शाला में गए वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं उन्होंने द्विजपत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही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 मनोहर लीलाएँ सुनती थी उनका मन उनमें लग चुका था वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष भोज्य लेह और चोस्य, चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाईबंधी पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास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 एक हाथ अपने सखा ग्वालबाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं कानों में कमल के कुंडल हैं कपोलों पर घुंघलारी अलकों अलके लटक रही हैं और मुख्य कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है परीक्षित अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंगा डाला था उसी में शराबोर कर दिया था अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की ठीक वैसे ही जैसे जाग्रत और स्वप्नावस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्रज्ञा को पाकर उसी में लीन हो जाते हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है प्रिय परीक्षित भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों को रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं तब उन्होंने उनसे कहा उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगे अटखेड़ियाँ कर रही थी भगवान ने कहा